महाभारत सभा पर्व अष्टात्रिशोध्याय युधिष्ठिर का शिष्यपाल को समझाना और भीष्मी का उसके आक्षेपों पर उत्तर देना वै सम्पान वाच तथो युधिष्ठिरो राजा शिष्यपालम उपाद्रवत वाच तैनम मधुरम शांत पूर्व मिधम वच कहते हैं जन्मेजय तब राजा युधिष्ठिर शिष्यपाल के समीप दौड़े गए और उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले नेदम युक्तम मुक्तवान नेक्तवान अधर्मश परुष्यम च निरर्थक राजन तुमने जैसी बात कह डाली है वह कदापि उचित नहीं है किसी के प्रति उस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है नहीं धर्म पर जातो नवबुद्धेत पार्थिव भीषातस्व सांतनु नंदन भी धर्म के तत्व को न जानते हो ऐसी बात नहीं है अतः अच्छा तुम इनका अनादर न करो पश्य चैतान्मह पाला तत्व वृद्धतरान बहुन मृष्यन्ते चारण कृष्णे तद्व तव छम देखो ये सभी नरेश जिनमें से कई तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी अवस्था के हैं श्री कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए वेद तत्व कृष्ण भी पतेम नाशे नम तम तथा वेद यथैनम वेद कौरव चेतराज भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से हमारे पितामह भीष्म जी ही जानते हैं कुरनंदन भिष्म जी को उनके तत्त्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है भिष्म नासमय देो जन्म नो नाजमर् सांत्वनम लोक वृद्ध तमह कृष्ण जोर्णाम नाभिमंडते भिष्म जी ने कहा धर्मराज भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर है वे ही परम पूजनीय हैं जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता है उसकी अनुनय बिना नहीं करनी चाहिए वह सांत्वना देने या समझाने बुझाने की योग्य भी नहीं है क्षत्रिय क्षत्रिय जीवा रण ऐताम यो मुंचति वशे कृत्वा गुरुर्भवती त जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय जिसे युद्ध में जीतकर कर अपने वश में करके छोड़ देता है वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरुतुल्य पूज्य हो जाता है अश्याम ही समितजित यदि न पश्या महे पालम सात्वती पुत्र तेज सा राजाओं के इस समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में देवकीनंदन श्रीकृष्ण के तेज से परास्त न हो चुका हो न ही केवल अस्माक अयम अर्चत तमोच्युत लोकाना अर्चनी यो महाभुज महाबाभु श्री कृष्ण केवल हमारे लिए ही परम पूजनीय हो ऐसी बात नहीं है ये तो तीनों लोगों के पूजनीय है कृष्णन ही जिता युद्धे बहु क्षत्रियर्षवा जगत्सर्व तवा स्ने निखिल न प्रतीक्षित श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं यह संपूर्ण जगत विष्णु कुलभूषण भगवान श्रीकृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है तस्मा सत्व वृद्धेश कृष्ण मर्चाम एवं वक्त न चार हम माते भूत बुद्धिधृषी इसलिए इस दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं दूसरों की नहीं राजन तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थीं उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए ज्ञान वृद्धा मयाँ राजन बहु पर्युपाशिता तेम कथयता सौरे गुणवतो गुणवत् गुणान समागता नाम अस्त्र बहू मैंने बहुत से ज्ञान वृद्ध महात्माओं का संग किया है अपने यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुसम्मत गुणों का वर्णन सुना है कर्म्यपचान्य जन्म प्रभृति मत बहुश कत्यमान रे भूय श्रुता जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण के जो जो चरित्र बुधा बहुतेरे मनुष्यों द्वारा कहे गए हैं उन सब को मैंने बार बार सुना है न केवल हम काम चेदराज जनादनम न संबंधम पुरस्कृत कृता वा कथं चरा अर्चा महेतम सदिर्भुविभूत सुखाव चेदराज हम, चे हम लोग किसी कामना से अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार का उपकार किया है इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं हमारी दृष्टि तो यह है कि ये इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है यश सौर्यम जयम चाष्य विज्ञायाचाम प्रयुंजमह नाच कश्चे देहा बाल ओप्य हम इनके यश सौर्य और विजय को भली भांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की हम लोगों ने पूर्णतः परीक्षा न की हो गुण विद्धांतिक्रम्य हरिर्च तमोमत ज्ञान वृद्धो द्विजाती क्षत्रियाणाम बला श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनी माना है ब्राह्मणों में वही पूजनी समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो तथा क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो वैश्याण धान्य धनवा छुद्राणाम जन्मतः पूज्यतायां च गोविंदे हेतु द्वावपि वैश्यो में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर हो केवल शुद्रो में ही जन्मकाल को ध्यान में जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनी माना जाता है श्री कृष्ण के परम पूजनी होने पर दोनों ही कारण विद्यमान है वेद वेदांग विज्ञानम बनम चाभ्यधिकम तथा निराम लोके ही को विशिष्ट के स्विति इनमें वेद वेदांगों का ज्ञान तो है ही बल भी सबसे अधिक है श्रीकृष्ण के सिवा संसार के मनुष्यों में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है दानम दाक्षम श्रुतम शौर्य श्री की बुद्धि ऋणते श्रीधति तुष्टि पुष्टिश अन्यताच्युत दान दक्षता शास्त्र ज्ञान शौर्य लज्जा कीर्ति उत्तम बुद्धि विनय श्रीधृति तुष्टि और पुष्टि ये सभी सद्गुण भगवान श्रीकृष्ण में नित्य विद्यमान है तमिव गुण संपन्नम आर्यम च पितरम गुरुम अर्घम अर्चित अर्चा हम सर्वे संहता जो अर्घ पाने के सर्वथा योग्य और पूजनीय है उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों ने पूजा की है अतः सब राजा लोग इसके लिए हमें क्षमा करें ऋत् गुरु तथा तथाचार्य स्नातको नपति प्रियमेंदि के तस्दभ्यर्चिच्युत श्री कृष्ण हमारे ऋत्क गुरु आचार्य स्नातक राजा और प्रिय मित्र सब कुछ है इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है कृष्ण एवं लोकाना उत्पत्तिरप्य चाप्य कृष्ण से ही कृति विस्व इदम भूतर भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रय के स्थान है यह सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है ऐसा प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चनातन परूतेभ्य तस्मात्ज्यतमोच्युत यही अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता तथा संपूर्ण भूतों से परे हैं, अतः भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय है बुद्धिर्मा महद्वायु तेजो खम महिषया चतुर्विधम चूत कृष्णे प्रतीक्षित महतकार मन सहित ग्यारह इंद्रिया आकाशवायु तेज जल पृथ्वी तथा जरायुज अंडर श्वेतज और उद्भिज ये चार प्रकार के प्राणी भगवान श्रीकृष्ण में ही प्रतीक्षित है आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणी ग्रहा दिशा विदुष्चे प्रतिष्ठित अग्निहोत्रुखा वेद गायत्री छंद मुखं राजा मुखम मनुष्याण नदीना सागरो मुख नक्षत्राण मुखम चंद्र आदित्यस्तेजस मुखम पर्वता मुखम मेरो गुरु पतता मुखम ऊर्धम तेजस्व यति सदेशोकेश भगवान केशवो नक्षत्र ग्रह दिशा और विदिशा सब उन्हीं में स्थित है जैसे वेदों में अग्निहोत्र कर्म छंदों में गायत्री मनुष्यों में राजा नदियों जलाशयों में समुद्र नक्षत्रों में चंद्रमा तेजोमय पदार्थों में सूर्य पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुण श्रेष्ठ है उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं भगवान नारायण की महिमा और उनके द्वारा मधु कैटभ का वध वाच तलेमानीस्म ततः कौरवनंदन वै सम्पाल जी कहते हैं जन्मे जय तदनतर भीष्मी का यह समयोचित वचन सुनकर कौरवनंदन बुद्धमान युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा युधिषिर्वाच विस्तरे से देश से कर्माचाव श्रोत भगवतस्ता पिता कर्मण्यम चादुर्भास मे विभो य प्रकृति कृष्ण तन्मे ब्रूहि पिता युधिषिर्बुल पितामह मैं इन भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ आप उन्हें कृपा पूर्वक बतावें पितामह भगवान के अवतारों और चरित्रों का क्रमशः वर्णन कीजिए साथ ही मुझे यह भी बताइए कि श्री कृष्ण का शील स्वभाव कैसा है वह समुवाच एवं मुक्त प्रोवाच भर तरस युधिष्ठिर तस्म छत्र वासव कर्म्युकार्य नैराक्षे जनाधि वैष्णम पायजी कहते हैं जन्मे उस समय युधिष्ठिर के इस प्रकार अनुरोध करने पर भीष्म राजाओं के उस समुदाय में देवराज इंद्र के समान सुत होने वाले भगवान वासुदेव के सामने ही शत्रुहंता भर श्रेष्ठ युधिष्ठि से भगवान्नी कृष्ण के अलौकि कर्मों का जिन्हें दूसरा कोई कदा नहीं कर सकता वर्णन किया शृवता पार्थिवाहना च धर्मराजस्य चाथिकेदम मतिमता श्रेष्ठ कृष्ण प्रति बिशापते साम्रय्वा मंत्रेन्द्र चेदिराज मरीन्दम भीम कर्म तथा भी भूय स इधमब्रबीन धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण उनकी यह बात सुन रहे थे राजन बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीमकर्मा भीषम ने शत्रुदमन चेदराज शिषपाल को सांत्वनापूर्ण शब्दों में ही समझाकर कुरुराजिष से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया भी वर्तमान सुनो राजुधिष्ठिर ईश्वर तमस्म कर्मणाम गहनाम गतिष बोले राजा युधिष्ठिर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है उन्होंने पूर्व काल में और इस समय भी जो महान कर्म किए हैं उन्हें बताता हूँ सुनो व्यक्त अव्यक्तौ व्यक्तलिंगस्थो यगवान प्रभु पुराण नारायणो देव स्वयंभू प्रता ये सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त स्वरूप धारण करके स्थित हैं पूर्व में ये भगवान श्रीकृष्ण ही नारायण रूप में स्थित थे ये ही स्वयंभु एवं संपूर्ण जगत के प्रतितामा हैं सहस्रशीर्ष पुरुषो ध्रुव व्यक्त सनातन सहस्राक्ष सहस्रा सहस्रचरण विभू सहसाह इनके सहस्रो मस्तक हैं यही पुरुष ध्रुव अभ्यक्त एवं सनातन परमात्मा हैं इनके सहस्रो नेत्र सहस्रो मुख और चरण हैं ये सर्वेपी परमेश्वर सहस्रो भुजाओं सहस्रों रूपों और सहस्रों नामों से युक्त हैं सहस्रोमुटो देव विश्व रूपों महातिथि अनेक वर्णों देवादि अभ्यपतात्मय परे स्थित इनके मस्तक सहस्रों मुगटों से मंडित है ये महान तेजस्वी देवता है संपूर्ण विश्व इन्हीं का स्वरूप है इनके अनेक वर्ण हैं ये देवताओं के भी आदि कारण हैं और अव्यक्त प्रकृति से परे अपने सच्चिदानंदघन स्वरूप में स्थित हैं अश्रिय नारायण प्रभु ततस्तु भगवान स्तो ब्रह्मांडम अस्रिय स्वयं उन्हें सामर्थ्यमान भगवान नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि की है फिर उस जल में उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया ब्रह्मा चतुर्मुखो लोकां सर्वास्ताश स्वयं आदि काल पुरां ब्रह्मा जी के चार मुख हैं उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है इस प्रकार आदिकाल में समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है पुराथ प्रलये प्राप्ते नष्टे सावर जंग ब्रह्मा दिसु प्रलिनेशु नष्टे लोके चराचरे फिर प्रणय काल आने पर जैसा कि पहले हुआ था समस्त स्थावर जंगम सृष्टि का नाश हो जाता है एवं चराचर जगत का नाश होने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं आभूत संप्लवे प्राप्ते प्रलीन प्रकृत महान एक तीर्थर्वा महास नारायण प्रभो और समस्त भूतों का प्रवाह प्रकृति में विलीन हो जाता है उस समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान महानारायण शेष रह जाते हैं नारायण से चांगानी सर्वदानी भारत सिरस्त दिवम राजभि खम चरण मही भरत नंदन भगवान नारायण के सब अंग सर्वदेवमय हैं। राजन दुलोक उनका मस्तक आकाश नाभी और पृथ्वी चरण हैं। अश्विनो घोदेव चक्षसि शशि भास्कर इंद्र वैश्वा नरो देव मुखम तस् दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के स्थान में हैं चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं एवं इंद्र और अग्निरीता उन परमात्मा के मुख हैं अन्यानी सर्वेवा तस्यांगा महात्मन सर्व्याप्य हरित सूत्रम मणिगड़ा इसी प्रकार अन्य सब देवता भी इन महात्मा के विभिन्न अवयव हैं जैसे गुथी हुई माला की सभी प्राणियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है उसी प्रकार भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है अभूत संप्लवा थ सर्वं सर्व तमोन्वित नारायणो महायोगी सर्व्ञ परमात्मान ब्रह्म ब्रह्मा श्रीहत्व प्रलय काल के अंत में सबको अंधकार से व्याप्त देख सर्वज्ञ परमात्मा ब्रह्मभूत महायोगी नारायण ने स्वयं अपने आप को ही ब्रह्मा रूप में प्रकट किया सोध्यक्ष भूताभूता प्रभुच्युत सनत्कुमार तपोधना सर्वेवा श्रीहद्रम महातो लोका प्रजा तथा इस प्रकार अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सबके उत्पत्ति के, के कारण भूत और संपूर्ण भूतों के अध्यक्ष श्री हरि ने ब्रह्मा रूप से प्रकट हो तनत कुमार रुद्र मनु तथा तपस्वी ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया सबकी सृष्टि उन्होंने ही की उन्होंने संपूर्ण लोगों और प्रजाओं की उत्पत्ति हुई तेज तदस ताप्ते काले युधिष्ठि तेभ्यो भवन महात्म्यो बहुधा ब्रह्मचारस्वतम युधिष्ठिर समय आने पर उन मनु आदि ने भी सृष्टि का विस्तार किया उन सब महात्माओं में नाना प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई इस प्रकार एक ही सनातन ब्रह्म अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गया कल्पना बहुकोट्य समतीता भारत आभूत संपलवास्व बहुकोट्योति चक्रमू भरतनंदन अब तक कई करोड़ कल्प बीत चुके हैं और कितने ही करोड़ प्रलय काल भी हो चुके हैं मन्वतरयुगेजस्रम संकल्पातलवा चक्रवावर्तं तर्विष्णुम जगत मनवंतर युग कल्प और प्रणय ये निरंतर चक्र की भांति घूमते रहते हैं यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है सृष्ट चतुर्मुखम देवं देवो देव देवो नारायण प्रभु स लोकानाम हितार्था क्षीरो देव सती प्रभु देवाधिदेव भगवान नारायण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के सृष्टि करके संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए क्षीर सागर में निवास करते हैं ब्रह्मा च लोकसिताह ततो नारायणो देव सर्वस्य प्रति प्रताम ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा लोकों के पितामह हैं इसलिए श्री नारायण देव सबके प्रपितामह हैं प्रतामह अव्यक्तौ व्यक्तिंगस्थो यगवान्भु नारायण जगच्चक्रे प्रभावाप्यविता जो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त शरीर में स्थित हैं सृष्टि और प्रलय काल में भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान नारायण को इस जगत की रचना की है ऐसा नारायण भुत्वा हरिरासि युधिष्ठि ब्रह्मांडम सूर्यो चर्म चय युधिष्ठिर इन भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा सूर्य चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की है बहुस सर्वभूत आत्मा प्रादुर्भवती कार्यतः प्रादुर्भावात्वक्षा भी दिव्यान्देवणेशुता ये समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है और कार्यवश अनेक रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देवगणों से संयुक्त भी हैं मैं उन सबका वर्णन करता हूँ सुप्वा युगसहस्रम च प्रादुर्भवच कार्यवाण पूर्णेयुगह्रे थे जगत्पति ब्रह्म कपिल चेवा परमेनमे चेवान्सप्तरथेस्थ शंकर महाजसा देवाधिदेवजगदीश महाजशस्वी भगवान श्रीहरी सहस्रयुगो तक करने के पश्चात कल्पांत की सहस्त्र युगात्मक अवधि पूरी होने पर प्रकट होते और सृष्टि कार्य में संलग्न हो परमेष्ठि ब्रह्मा कपिल देवगणु सप्तर्षियों तथा शंकर की उत्पत्ति करते हैं सनत कुमारम भगवान मनु च प्रजापतिम पुरात क्रे थे वीन तीप्ताबे दे इसी प्रकार भगवान श्री हरि सनत कुमार मनु एवं प्रजापति को भी उत्पन्न करते हैं पूर्व में प्र, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नारायण देव ने ही देवताओं आदि की सृष्टि की है ये नाव मध्यस्थो नष्टर जंग नष्टे वन प्रनो नगराक्षसे योद्धु काम सुधर्षौ भ्रातरौ मधुकटभ हतौ भगवता तेन तेृद्त्ता वृतम वरम पहले की बात है प्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी देवता असुर मनुष्य नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे उस समय एक महासागर की जलराशि में दो अत्यंत दुर्धर्ष दैत्य रहते थे जिनके नाम थे मधु और कैटव वे दोनों भाई युद्ध की इच्छा रखते हैं भगवान उन्हें भगवान नारायण ने उन्हें मनोवांचित वर देकर उन दोनों दैत्यों का वध किया था भूमिम बद्वा कृतौ तो महासुरस्य तो महात्मनः कहते हैं वे दोनों महान असुर महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से ही उनकी आकृति बनाई थी महानभे प्रस्व प्रतः शैलराज तमोत तव तो विवे स्वयं वायु ब्रह्म वे पर्वतराज हिमालय के समान विशाल शरीर ले महासागर के जल में सो रहे थे उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वायु देव ने उनके भीतर प्रवेश किया तव तो दिवच्छाद वह वृदा ते महाशिरो वायु प्राणुत तव दृष्टवा ब्रह्म पर मृत फिर तो वे दोनों महान असुर संपूर्ण द्योलोक को आच्छादित करके बढ़ने लगे वासुदेव, वास्तुदेव वायुदेवी जिनके प्राण थे उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा एकमृजतरम बुद्धा कठिनम बुद्धिचा परम नामने चक्रे तो तयो तयोचक्र सविभूषलोद्भव एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का अत्यंत कठोर तब जल से उत्पन्न दो, होने वाले भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया मृद स्वयं मधुर नाम कठिन कैटभ स्वयं नाम चेर तो यह जो मृदुल शरीर वाला असुर है इसका नाम मधु होगा और जिसका शरीर कठोर है वह कैठभ कहलाएगा इस प्रकार नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों दैत्य बल से उद्बत्त होकर सब ओर विचरने लगे तो दिवम राजन सर्वाम दिवम तुर्म मधु कैट राजन सबसे पहले वे दोनों महादैत्य मधु और कैटभ द्वलोक में पहुंचे और उस सारे लोक को आच्छादित करके सब और विचारने लगे सर्वे का नो कम जो दृष्ट ब्रोक पिता तत्वांतर उस समय सारा लोक जलमग्न हो रहा था उसमें युद्ध की कामना से अत्यंत निर्भय होकर आए हुए उन दोनों असुरों को देखकर लोकपितामह पिताम जी वही एकण रूप जल राशि में अंत ध्यान हो गए सपद सा पद्मनाभ सामुद्धित आसीदात स्वयं जन्म तत्पकज अपंकजम पूजे आमास बस ब्रह्मा लोकपितामह पिताबह वे भगवान पद्मनाभ विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कबल में जा बैठे वह कमल वहाँ पहले ही स्वयं प्रकट हुआ था कहने को तो वह पंकज था परंतु पंकज से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी लोकपितामह ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए उस कमल को ही पसंद किया और उसकी भूरी भूरी सराहना की था अवभव जलगर्भस्थ नारायण चतुर्भुख बहु नवर सा नो सयान अतः दीर्घ से काल से ताबुभ मधु कैठभ आजग्म स्तौ तम देशम यू व्यवस्थित भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्त्र वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे किंतु तो कभी तनिक भी कम्पायमान नहीं हुए तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात वे दोनों असुर मधु और कैठभ उसी स्थान पर आ पहुँचे जहाँ ब्रह्मा जी स्थित थे तौ तो दृष्टवा लोकनाथस्तु कोपक्तलोचन उत्पाता सहनाथ पद्मनाभों महादशी तद युद्धम अभवद्दोर तय तस्चा एकण्डवें तोरम त्रैलोक्य जलता तदूत तुम युद्धम वर्ष संगान्म न चतावश्रहु युद्धे तदाश्रम अबापू उन दोनों को आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पदनाभ अपनी सैया से खड़े हो उठे क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठ गई फिर तो उन दोनों के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ उस भयंकर एकणों में जहां जहाँ जल रूप हो गई थी सहसरों वर्षों तक उनका यह घमासान युद्ध चलता रहा परंतु उस समय उस युद्ध में उन दोनों दैत्यों को तनिक भी थकावट नहीं होती थी अथ दीर्घस काल से युद्ध दुर्म उचतो प्रीतम नारायण प्रभु प्रीतौ युद्ध श्लाघ्यव मृत्युरावजोह आवाम दही नि परिप्लुता तत्पश्चात दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे दोनों रणवन्मत्दित्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले सूर्यश्रेष्ठ हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं तुम हमारे लिए अमृति हो हमें ऐसी जगह मारो जहाँ की भूमि पानी में डूबी हुई ना हो हतौ चौपुत्रुयावसम यो शिधि निर्जेता तस्था विहित तो तय सवचन शुवा तदा नारायण प्रभु तौ तो प्रगृह मृदे दैत्यौ दौर्भ्यापीड़यत तो उरुभ्याम निधनम त्यौभु कैठभ तथा मर मरने के पश्चात हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों जो हमें युद्ध में जीत ले हम उन्हीं से उन्हीं उसी के पुत्र हों ऐसी हमारी इच्छा है उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से दबाया और मधु तथा कैठअप दोनों को अपने जाँघों पर रखकर मार डाला तौ हतौ चालुत पुर्भ्या मेदो मुमचदुर्द मथ्यम जलोमी मेधसा तज्जल व्याभ्यामत नारायणश्च भगवान्विधा प्रजा साचन्ना छन्ना सर्वाजन्वसुंदरा तदा प्रवृत कौंत मेदनी नीति स्मृत प्रभात पद्मनाभ शास्वती चार मरने पर इन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गई जल की लहरों में मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा उससे आच्छादित होकर वहां का जल अदृश्य हो गया उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की राजन कुंती कुमार उन दोनों दैत्यों के मेद से सारी वसुदा आच्छादित हो गई अतः तभी से यह मही मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से यह मनुष्यों के लिए शाश्वत आधार बन गई दक्षिणात्य प्रति प्रति में अध्याय समाप्त